सी खेलते हैं ठीक है बिनू हां कल मैं जीता था इसलिए आज इसकी शुरुआत मैं करूंगा अच्छा बाबा तुम करो अब बोलो कोई कविता को न... तो सुनो फूलों जैसे कोमल हीरे मोती जैसे सच्चे फूलों जैसे कोमल हीरे मोती जैसे सच्चे आगे बढ़ते जाएंगे Ja sé com el Iré motit, jasser setxe. Voló ja sé com el Iré motit jasser setxe. Aguer perè ja engue Han separat té petxer! Em se separa té batxxe. Ha! Batxxe! Ja set un voló. Ja set ja sé Ja Ja नहीं तो गिनता हूं मैं गिनती अब एक अरे हां याद आया बाबा बोलता हूं चलता लेकर हल किसान श्रम करता वो सुबह और सांझ उगती सोने की फसलें चाहे धरती होवे बांझ चाहे धरती होवे बांझ मान श्रम करता वो सुबह और सांझ उगती सोने की फसलें चाहे धरती होवे बाज चाहे धरती होवे बाज हां चाहे धरती होवे बाज अब झ से बताओ बताओ अब बताओ बच्चों अरे इतना मुश्किल अक्षर क्यों दे दिया भाई इतना मुश्किल अक्षर पे खत्म नहीं करना चाहिए म जा, ज से जल्दी बताओ नहीं नहीं तो नहीं तो मैं गिनती शुरू करता हूं अरे भाई सोचने तो दो जरा एक ज दो ज से तीन ज से झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा अरे हां झंडा ऊंचा रहे हमारा ठीक तो है ठीक तो है अरे ये तो मंजू दीदी ने आकर बतलाया है मंजू दीदी तुमने क्यों बतलाया अरे तो क्या हुआ एक दूसरे की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है दीदी तुम मेरी भी मदद करो तो देखें तुम्हारी मदद वो क्या मैं बताऊं दीदी हां बोलो मुन्ना बीनु आपसे कहानी सुनना चाहता है अच्छा आ, बिल्कुल सच कहा मुन्ना ने मुझे कहानी सुननी है <laughs> अच्छी बात है तुमने झ अक्षर पर झगड़ा कर रखा था मैं झ अक्षर से बने शब्द झंडे में छुपे बहुत बड़े प्यार की कहानी सुनाती हूं सच दीदी सुनाओ ना कहानी लो सुनो बहुत पुरानी बात है उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था सभी भारतीय मिलजुलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे एक दिन कुछ स्वतंत्रता सेनानी एक सभा कर रहे थे तभी वहां अंग्रेज पुलिस आ गई पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए कहा स्वतंत्रता सेनानियों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा वे सभा करते रहे अंग्रेज पुलिस वाले अपनी आज्ञा का पालन होते न देख क्रोध से भर उठे अच्छा फिर क्या हुआ दीदी हां दीदी जल्दी बताओ ना फिर क्या हुआ फिर कुछ ही देर में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने मंच पर टंगी एक चीज को देखा और चिल्लाया मंच पर टंगी उस चीज को फाड़कर फेंक दो फाड़कर फेंक दो उसे वै क्या चीज थी दी अभी बताती हूं पहले तुम पूरी कहानी तो सुन लो हां अपने अफसर का आदेश सुनकर सभी पुलिस वाले मंच पर टंगे उस चीज की तरफ भागे सभा कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका विरोध किया वे सब पुलिस वालों से भिड़ गए अच्छा हम पुलिस अधिकारी गोलियां चलाने लगे दीदी फिर क्या हुआ भारतीय वीर उन गोलियों का सामना करते गए गिरते गए और बलिदान होते गए मगर अपने जीते जी मंच पर टंगी उस चीज को नहीं छूने दिया अपनी जान दे डाली बलिदान हो गए दीदी मंच पर आकर क्या चीज टंगी थी अभी नहीं समझे मैं बताऊं दीदी झंडा हां वो झंडा ही था दीदी हम्म क्या एक झंडे के लिए सबने अपनी जानें दे डाली झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं होता बल्कि वो पूरे देश का चिन्ह होता है उसे हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं सच दीदी हम्म यह कहानी तो बहुत अच्छी लगी अच्छा आजकल हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता के लिए निबंध लिखने को कहा गया है कैसा निबंध मुन्ना दीदी हमारे स्कूल की तरफ से एक विषय दिया गया है राष्ट्रीय चिन। चिन। चिन्ह राष्ट्रीय चिन्हों पर बहुत से लड़के निबंध लिख रहे हैं जिसका निबंध सबसे अच्छा होगा उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा अरे वाह मुन्ना तुम तो बहुत बड़ा निबंद लिख सकते हो, राष्टिया चिन्नों पर और खासतोर से जंडे पर, नहीं भी नू, ये निबंद सिर्फ तीन सो शब्दों में लिखना है, बस, तीन सो शब्दों में, चलो ठीक है, मेरी शुब कामनाईर तुम्हारे साथ है, क्यारे बच्चों अब अंत में बारी है हमारे छात्र मुन्ना की वो अब राष्ट्र चिन जंडे पर अपना निबंध प्रस्तुत करेगा एक चिन्ह है हमारे झंडे के तीन रंग हैं केसरिया रंग जो, जो जोश और त्याग का प्रतीक है सफेद रंग जो शांति और सच्चाई का है हरा रंग वीरता और खुशहाली का है झंडे के सफेद रंग के बीच बने अशोक चक्र का अर्थ है गति गति में जीवन है हमें हमेशा गति बनाए रखनी चाहिए आगे बढ़ते रहना चाहिए हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है यह राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर या कोई राष्ट्रीय महत्व का दिन मुख्यतः राष्ट्रीय झंडा सरकारी इमारतों पर फहराया जाता है राष्ट्रीय झंडा संसद भवन पर फहराया जाता है प्रदेश के विधानसभा भवन पर फहराया जाता है सभी सचिवालयों पर झंडा फहराया जाता है उस न्यायालयों पर झंडा फहराया जाता है कमिश्नरों के दफ्तरों पर झंडा फहराया जाता है कलेक्टरों के दफ्तरों और जेलों पर झंडा फहराया जाता है नगरपालिका के भवन पर झंडा फहराया जाता है जिला बोर्ड के भवन पर झंडा फहराया जाता है सीमा प्रदेश के चौकियों पर झंडा फहराया जाता है राष्ट्रीय झंडा हर उस जगह फहराया जाता है जहां उसे चिन्ह के रूप में पूरे राष्ट्र का संकेत प्रकट करना हो पूरे राष्ट्र का पूर्व का पश्चिम का उत्तर का दक्षिण का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि सभी संप्रदायों का एक राष्ट्र भारत एक चिन्ह राष्ट्रीय झंडा हम सब भारतवासी इसको नमन करते हैं धन्यवाद साथियों आज की प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार मुन्ना को दिया जा रहा है यह सच है कि हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जिस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि है उस राष्ट्र में कई संप्रदायों कई धर्मों के लोग रहते हैं मगर सब के सब इस तिरंगे के नीचे एक हैं सिर्फ एक तिरंगा सब जन का एक ही भारत सब जन का एक तिरंगा सब जन का एक ही भारत सब जन का एक ही धरती हम सब की एक ही धरती हम सब की अर्पण जिसको दे तन का अर्पण जिसको दे तन का